क्योंकि यह में जो मैं का मिलना है यह में मैं का मिलना ये आत्यंतिक मिलना नहीं हो सकता नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता कि अपने मैं का अभाव कभी अनुभव में नहीं आ सकता हमारा मैं मिट गया बोले तो ये मैं मिट गया ऐसा जिसको मालूम पड़ता है वही तो मैं है इसलिए ईश्वर को अपने से अन्य मानकर या ईश्वर को यह मानकर या ईश्वर को निराकार मानकर या ईश्वर को साकार मानकर अपने मय को जो आतंतिक रूप से कैवल्य कैवल्य जिसको बोलते हैं तो आपको यह भी सुना दें कि कैवल्य शब्द का प्रयोग उपासक संप्रदाय में मुख्य रूप से नहीं होता है वहां सायुज्य भगवत भावापत्ति या सायुज्य शब्द का प्रयोग किया जाता है भगवत भावापत्ति अथवा सायुज्य कैवल्य शब्द का प्रयोग केवल दो सिद्धांत में होता है एक तो योग में और एक वेदांत में कैवल्य तो ये आत्मा जो है ये देह का दृष्टा इंद्रिय का दृष्टा प्राण का दृष्टा मन का दृष्टा बुद्धि का दृष्टा भोग का दृष्टा आनंद का दृष्टा ये दृष्टा है अब सोचने लगे कि इसी तरह सब शरीर में एक एक दृष्टा हो तो बहुत बढ़िया मैं द्रष्टा साक्षी हूं हमारे एक महात्मा पे तो वो लोगों को दो दो घंटे बैठा के ध्यान कराते थे हो क्या क्या तुम दृश्य नहीं हो तुम दृष्टा हो तुम साक्षी हो ऐसे ध्यान करा दो एक दिन मैं भी बैठा तो मैं भी दृष्टा साक्षी का ध्यान करने लगा तो पहले तो ये मालूम पड़े कि जितनी आसन से बैठ लिया हो बिल्कुल ठीक ये नहीं समझना कि हम आसन के कच्चे हैं हाँ हमारा आसन बहुत पक्का है हम भागवत सप्ताह में जब बैठते हैं तो दो दो तीन तीन चार चार घंटे तो बैठे रहते हैं और वो ऐसे अभ्यास कर, कभी करते नहीं ये भी बात है कि अभ्यास कभी करते नहीं तो अपन तो सुवत बैठत पड़े उतारने कहे कबीर हम वही ठेकाने तो मैं भी दृष्टा साक्षी का ध्यान करने बैठा अब सात बजे बैठे महाराज शाम को साढ़े आठ बज गए साढ़े नौ बज गए साढ़े दस बज गए अब हमारा ध्यान न टूटे तो ध्यान कराने वाले भी बैठे ही रहे <laughs> तो उन्होंने शरीर शिथिल हो गया अब हाथ हिलाए हिले नहीं पांव उठाए उठे नहीं जवान खोले खोले नहीं खुले नहीं मैं तो द्रष्टा साक्षी मैं कोई करता थोड़ी था तो जब वो सवाद ठीक हुआ उठे वहां से तब उन उन्होंने पूछा कि आपको दृष्टा साक्षी का ध्यान कैसा लगा वो हमारा बहुत आदर करते थे वैसे बाहर से पाँव छूते थे है ना और भीतर से ध्यान लगवाते थे तो अभी हमारे ऐसे बहुत से नहीं है जो दुनिया में ध्यान लगवाते हैं और एक एकांत में आके पांव छूते हैं है ना नीचे बैठते हैं पाँव छूते हैं और दुनिया में ध्यान लगवाते हैं तो ना तो ये तो बात जो मैं बता रहा हूं ये तो तीस वर्ष से पहले की है और ये राजस्थान में एक जगह ऐसी घटना घटित हुई थी मारोवाड़ में तो उन्होंने पूछा कि आपको साक्षी दृष्टिता का ध्यान कैसा लगा महाराज तो मैंने कहा कि हमको ऐसा लगा कि हम अभ्यास कर रहे हैं कि हम देह नहीं हैं, हम इंद्रिय नहीं है हम प्राण नहीं है हम मन नहीं है हम बुद्धि नहीं है हम इन सब के दृष्टा हैं एक दृष्टा का भाव हमारे मन में बना और मैं द्रष्टा हूं ये वृत्ति मेरे साथ लगी रही और इस वृत्ति का मैं करता हूं ये भ्रम भी बना रहा है क्योंकि जब दृष्टा साक्षी का ध्यान करके उठे तो वही वही सरवरिया ब्राह्मण वही सरजूपारेण ब्राह्मण का वही द्विवेदी का वही पंडित थोड़ी देर के लिए हमने ये भाव बना लिया कि मैं दृष्टा साक्षी हूं तो द्रस्... मैं हूं मैं ये अहंकार युक्त वृत्ति हुई तो बोले वस्तुतः तुम इसके भी द्रष्टा साक्षी हो अब आपको सुनाते हैं तो ऐसा अनुभव करने का प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने हृदय में अधिकार है है कि नहीं कि सब ये सोचें कि मैं द्रष्टा हूं मैं साक्षी हूं क्या अच्छा सोचो भाई इसमें एक तो वृत्ति नहीं छूटी और दूसरे कर्तृत्व तो जो वृत्ति का दृष्टा साक्षी के आकार में कर्तृत्व तो है वो नहीं छूटा और कर्ता प्रत्येक शरीर में पृथक पृथक होता है वो लेकिन नहीं जी हमने ये देखा कि काल का भी साक्षी मैं हू देश का भी साक्षी मैं हूं वस्तु का भी साक्षी मैं हूं बोले मैं हूं मैं हूं ये जो था ना वो साक्षी तो था देश काल वस्तु का कल्पना में और तुम्हारा मैं था हृदय में तो वो साक्षी के विभू होने पर भी देखो अब आपको जो का सिद्धांत यही है बोला कि ये जो दस साक्षी है ये देश से परिच्छिन्न माने कटा हुआ नहीं है और काल से भी कटा हुआ नहीं है और वस्तु से भी कटा हुआ नहीं है प्रत्येक साक्षी प्रत्येक दृष्टा हो है न जितने देह हैं उतने मच्छर का दृष्टा भी और गाय का दृष्टा भी और हाथी का दृष्टा भी और सुअर का दृष्टा भी और देवता का दृष्टा भी दानव का दृष्टा भी प्रत्येक दृष्टा विभू है ये योग का सिद्धांत है और जब वो वृत्ति का निरोध कर लेता है और उसको प्रपंच का भान नहीं होता है तब दूसरे दृष्टा का भी भान नहीं होता है दूसरे शरीर से संबंध रखने वाला दूसरा दृष्टा है दूसरे शरीर से संबंध रखने वाला दूसरा दृष्टा है तो ये भान भी दूसरे शरीर का भी भान नहीं होता और दूसरे शरीर से संबंध रखने वाले दृष्टा का भी भान नहीं होता और सब शरीरों के कारण रूपा प्रकृति का भी भान नहीं होता ये तीन बार ध्यान में रखो कार्य का भान नहीं कारण का भान नहीं और कार्य कारण से संबंध रखने वाले दूसरे द्रष्टा का भी भान नहीं इसलिए उस मत में मैं द्रष्टा हूं एह? इस अनुभव का रूप क्या हुआ कार्य का भान नहीं कारण का भान नहीं दूसरे दृष्टा का भान नहीं इसलिए मैं केवल दृष्टा हूं केवल दृष्टा हूं माने दृष्टा कैवल्य है दृष्टा जो है वो कैवल्य रूप है तो वृत्ति का निरोध होने से कार्य विशेष कारण विशेष दृष्टा विशेष तीनों की वृत्ति का निरोध हो गया और दृष्टा साक्षी बना रहा उसको अनुभव यह होता है कि मेरे सिवाय इतने काल तक मेरे सिवाय दूसरी कोई वस्तु तो नहीं रही निरोध काल में तो वस्तुतः मैं कैवल्य हूँ वस्तुतः मैं कैवल्य हूं ये योग दर्शन का सिद्धांत है कि आत्मा दृष्टा है आत्मा साक्षी है आत्मा कैवल्य है योग और वेदांत के सिवाय दूसरे लोग तो कैवल्य नाम कैवल्य का नाम जो है कैवल्य का नाम नहीं लेते आपको बता देते हैं जीवन मुक्ति भी दूसरा कोई सिद्धांत नहीं मानता योग दर्शन भी नहीं मानता और की तो और और की तो और कैवल्यवादी दर्शन भी जीवन मुक्ति नहीं मानता उसमें भी जब तक जीओ जब तक समाधि लगाओ उपासना सिद्धांत में जब तक जीवो उपासना करो कर्म सिद्धांत में जब तक जीवो कर्म करो आप प्रायणम तथा ही दृष्टत्वाद वेदांत दर्शन में आप प्रायणम सूत्र है प्रायणम माने प्रयाणम जब तक महाप्रयाण न हो जब तक मर न जाए तब तक अपनी वृत्ति को वैसी बनाते रहो ये सिद्धांत है अब आपको वेदांत की बात सुनाते हैं तो अभान दशा में केवल अभान दशा में कैवल्य और भान दशा में वृत्त्यवस्थान वृत्ति सारूप्यम वृत्ति सारूपियम इतरत्र सदा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम निरोध काल में दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित होता है और वृत्ति सारूपियम इतर जब वृत्ति का विक्षेप होता है तो जैसी जैसी वृत्ति होती है वो भी उस वृत्ति के साथ खेलता रहता है वृत्ति कर्त कर्ता बन जाए तो दृष्टा भी कर्ता तरीका भाजता है और वृत्ति भोक्ता बन जाए तो साक्षी भी भोक्ता तरीका भाजता है तो ये जो अशास्त्रीय पद्धति से मान जो लोग शास्त्र की प्रक्रिया को और पद्धति को नहीं जानते हैं वो या तो योग की समाधि में या ध्यान में दृष्टा को बताते हैं है? और या तो शून्यता शून्यता जो है उसका ध्यान करवाते हैं तो शून्यता का भी असल में साक्षी होता है ये बात भी ठीक है शून्यता का भी दृष्टा होता है और द्रष्टा भाव जो है वो अंतकरण की एक वृत्ति है और उसका होता है कर्ता और भाव बनाओगे तो बनेगा और छोड़ दोगे तो छूट जाएगा और दृष्टा की जगह अपने को यदि कर्ता भाव बनाने लगो तो कर्ता भाव भी बन जाएगा क्योंकि वहां तुम स्वतंत्र हो कि दुनिया के किसी नाम में और किसी रूप में आसक्ति न हो न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम ये उनका वचन है वो बौद्ध संत थे बौद्ध बड़ी बड़ी सिद्ध थे फकीर से पक्का न क्वचित प्रतिष्ठितम चित्तम उत्पादनीयम इस चित्त को कहीं इज्जत मत बनाने दो कहीं प्रतिष्ठा प्राप्त मत करने दो कहीं स्थिति मत प्राप्त करने दो किसी के साथ चिपकाओ मत जोड़ो मत चित्त को असंग रहने दो ये चित्त में जो राग द्वेष का न होना है इसका जो कहीं न चिपकना है ये जो इसकी असंगता है है ना ये ध्यान है लेकिन उल्टा हुआ ना जैसा सुनते हैं उससे उल्टा हुआ रमण महर्षि से मैंने पूछा कि ध्यान किसका करें तो बोले कि ये प्रश्न कौन करता है ये देखो ये प्रश्न कौन करता है तो मैं तो तुम कौन तो तुम कौन क मैं जिज्ञासु तो जिज्ञासु क्या क्या तो जिसको ज्ञान की इच्छा है है? बोले जिसको इच्छा है उसका ध्यान करो किसको इच्छा है तो, तो मैं ही हूं उसका ध्यान क्या करूं तो बोले तब ध्यान क्या करूं यही सबसे बड़ा ध्यान है ध्यान कट गया ध्यान का अपवाद हो गया ऐसा अच्छा अब एक तीसरी बात और सुना देता मैं इसको सुनूंगा ये उपनिषद की व्याख्या बड़ी लक्षण है हो ये तो बताए ही है इसमें कि असल में ज्ञान कैसे प्राप्त होता है दुनिया में ज्ञान प्राप्त कराने का और कोई तरीका नहीं है ये कहते हैं न तत्र बाघ गच्छती न मनोगछति न वेदमा कान नहीं जा सकता वाणी नहीं जा सकती आंख नहीं जा सकती मन नहीं जा, जा सकता बुद्धि नहीं जा सकती बोले कि तब तो फिर ज्ञान नहीं हो सकता हाथ जोड़ा हमने ज्ञान को कर, नहीं हो सकता है ए? बिना करण ही के ज्ञान हो सकता है बिना किसी औजार के ज्ञान हो सकता है माने इन करणों से जो ज्ञान होता है उसकी आशा छोड़ो और इन करणों से ज्ञान होगा इसकी भी आशा छोड़ो ओ। एक बार उड़िया बाबा जी से मैंने पूछा कि किसका ध्यान करना तो बोले अपना तो मैंने कहा ये शरीर का ध्यान करें हम देखो ये ये पालथी मार के और ऐसे हाथ करके ये हैं इसका ध्यान करें बोले करो कोई परवाह नहीं तो बाबा की बात कोई परवाह नहीं करो मैंने कहा तब तो मैं दे ही हो जाऊंगा ध्यान करते करते कर नहीं अलग हो जाओगे जिसका ध्यान किया जाता है वो मुझसे अलग है ये बात बिल्कुल स्पष्ट प्रतिपत्ति प्रति होगी उपाधेय बुद्धि से ध्यान करो तब तो आसक्ति होगी और हे बुद्धि से ध्यान करो तो वैराग्य होगा और तटस्थ दृष्टि से देखो तो कभी दिखेगा कभी नहीं दिखेगा तो मालूम पड़ेगा कि अगर मैं होता तो कभी दिखना और कभी ना दिखना कैसे होता देखना ही अपना स्वरूप है दिखना अपना स्वरूप नहीं है ध्यय अपना स्वरूप नहीं है ये जो ध्याता है ना ध्यान विशिष्ट जो वृत्ति है ये देखो आपको ये बात सुना मैं माया विशिष्ट का नाम ईश्वर है और वृत्ति विशिष्ट का नाम जीव है विशेषणांश जहां है ना वहां जीवत्व और ईश्वरत्व है और उपहितत्व जो है वो साक्षी है विशेषण से जीव ईश्वर होता है और उपाधि से साक्षी होता है नहीं? और आ, साक्षी को ब्रह्म महावाक्य बताते हैं और साक्षी ब्रह्म ये बोध होने पर उपाधि बाधित हो जाती है बाधित हो जाती है माने मिथ्या हो जाती है प्रतीति मात्र हो जाती है कुल इतनी तो बात है माया विशिष्टत्व ईश्वरत्व है अच्छा तो यह कहो कि ईश्वर भी बाधित हो गया नहीं ईश्वर बाधित नहीं हुआ ईश्वर तो साक्षी है चैतन्य है कि जीव बाधित हो गया नहीं जीव भी बाधित नहीं हुआ केवल उपाधि अंश ही बाधित हुआ केवल विशेषणांश ही बाधित हुआ चिदंश में बाधा की पहुंच नहीं है चेतन चेतन बाधित नहीं होता तो ईश्वर सच है आत्मा के रूप में जीव सच है आत्मा के रूप में ब्रह्म सच है आत्मा के रूप में और आत्मा और ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है तो आ, आपको ध्यान की तीन पद्धति मैंने सुनाई ये विलक्षण है क्वचेत न प्रतिष्ठितम चित समादनीयम ज्ञान की इच्छा जिसको है, है वो क्या है देखो वो क्या है कौन है और कब बोले हम साक्षी हैं हम दृष्टा हैं, हम साक्षी हैं है? यदि देह का भी ध्यान करोगे तो देह का ध्यान कभी होगा कभी नहीं होगा और जब कभी होगा कभी नहीं होगा तो ध्यान अप, देह अपना स्वरूप नहीं हुआ हम देह के साक्षी देह से बिल्कुल न्यारे हैं इसी को तो इसी को तो वेदांति लोग ब्रह्म के रूप में जानते हैं बोले एक विदित है और एक अविदित दो चीज तुम्हारे सामने है एक जानी हुई और एक अनजानी हुई और तीसरा बताओ कोई है? बोले तीसरे हम हैं वो बोले तुम जाने हुए से भी न्यारे हो और अनजाने से भी न्यारे हो ज्ञान से भी न्यारे हो विद्या से भी न्यारे हो और अविद्या से भी न्यारे हो विदित हुआ विद्या का विषय और अविदित हुआ और जो विद्या का विषय नहीं है अज्ञान है अचेतन है उसको जब भी कह सकते हैं जड़ है अचेतन है अप्रकाश है अंधकार है तो दोनों से न्यारे तुम, और ऐसे न्यारे हो कि इस काल जो है वो विदित अविदित को काटता है बाहर की चीज को काल काटता विदित को काल काटता है वृद्धि के द्वारा और अविदित को काल काटता है वृत्ति की अभिशयता के द्वारा और वृत्ति के विषय देश और अंतर देश में अंतर देश और बहिर्देश हो जाता है और वस्तु जो है वो अंतर और बहिर् हो जाती है और साक्षी जो है वो स्वयं प्रकाश हो जाता है तो ये ठीक है कि प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा आत्मा का ज्ञान नहीं कराया जा सकता ये बिल्कुल ठीक है ये परंतु उसके ज्ञान कराने की पद्धति क्या है कब विदित और अविदित का अपवाद विदित और अविदित का निषेध विदित और अविदित से अपने स्वरूप का विवेक वृत्ति की शांति नहीं शांत बैठे रहोगे तो अज्ञान भी बेफिक्र रहेगा क्योंकि शांति से अज्ञान भी नहीं करता है दुश्मन को मारने के लिए शांति नहीं चाहिए उसके लिए पलवार चलाना होता है तो ये बात ये बात वेदांत की जोग से न्यारी है जो कहता है कि अरे छोड़ो रहने दो अज्ञान पर ज्ञान को है? तुम अपने दृष्टा स्वरूप में बैठ जाओ है शांत शांत शांत वेदांत कैसा है शांति वांति से मत बैठो है ये फिर तुमको घसीट लेगा ये फिर घसीटेगा तुमको ऐसी तलवार मारो कि इसका सत्यानाश हो जाए ये जोग और वेदांत का ये मतभेद है मतभेद तो आजकल तो लोग जो सुनते हैं उसी को वेदांत मान लेते हैं ना अगर कोई व्याख्यान सुन लिया जरा उसमें साकार का न, न, न, वो हुआ खंडन हुआ तो बोले हाँ वेदांत का व्याख्यान साकार का खंडन हुआ तो वेदांत का व्याख्यान हो गया भक्ति का खंडन हुआ तब तो फिर पूछना ही क्या अरे <laughs> वेदांत साकार के खंडन का नाम वेदांत नहीं है हा साकार के खंडन का नाम वेदांत नहीं है समाधि का नाम वेदांत नहीं है शांति का नाम वेदांत नहीं है द्रष्टा भाव में स्थित होने का नाम वेदांत नहीं है विश्राम का नाम वेदांत नहीं है शून्यता का नाम वेदांत नहीं है हैं? ये शून्यकार वृत्ति को जो तुम परमार्थ समझते हो ये अज्ञान है शांति वृत्ति को जो परमार्थ समझते हो ये अज्ञान है आने जाने वाली वृत्ति को वेदांत समझते हो ये अज्ञान है वेदांत तो वो ज्ञान है तलवार है ज्ञानाशी है जो अज्ञान को काट देती है फिर उसके बाद ये कहने का नहीं है कि हम आत्मानम न जाना मैं अपने आप को नहीं जानता तो अहम आत्मानम ब्रह्म न जानामि मैं अपने आप को ब्रह्म नहीं जानता ये कहने का नहीं है तो गोविंदाए नमो नमः अन्यदेव तद् विदितात अथो अविदितात अधि अभी आपको हम दोनों भाव से इसका सुनावेंगे पदभाव से भी और वाक्य भाव से भी आश्चर्य है ना कि एक ही ग्रंथ पर शंकराचार्य भगवान के दो भाष्य प्राप्त होते हैं और दोनों में महाराज वो गंभीर बात कही गई है दोनों विलक्षण है एक से दूसरा विलक्षण दूसरे से पहला विलक्षण आपको जानते ही हो कि हम व्यक्तित्व की स्थापना करने के लिए वेदांत नहीं सुनाते शंकराचार्य जिस वेदांत का निरूपण करते हैं उसमें व्यक्ति और अव्यक्त दोनों का खंडन है वो तो अपना स्वरूप है एक एक जरा सी बात आपको सुनाते हैं श्री उड़िया जी महाराज के यहां एक उनके प्रेमी भक्त रहते थे उनका नाम पलटू बाबा जी था पन्द्रह बीस बरस रहे और सबसे आगे बैठ के सबसे आगे कोई भी सभा हो वो बैठते थे बाबा के बिल्कुल सामने और आसन बांध के बैठते छह घंटे आठ घंटे भी आसन बांध के बैठ सकते थे अच्छे पुरुष थे उड़िया बाबा जी का शरीर जो पूरा हुआ रोवें खूब रोवें बहुत दुखी हों बहुत दुखी एक दिन उनको सपना आया सपने में मानोड़िया बाबा प्रकट हुए और बोले कि मैंने तुमको पन्द्रह बरस तक ये समझाया कि मैं शरीर नहीं हूं ब्रह्म हो और तुम भी शरीर नहीं हो ब्रह्म हो और मैं और तुम दोनों एक हैं है? और अब तुम जिंदा हो और हमको मरा समझते हो है? असल में शिष्य की आत्मा गुरु की आत्मा है जो अखंड ब्रह्म नारायण हैं, जो अखंड ब्रह्म ब्रह्मा हैं जो अखंड ब्रह्म सनकादि हैं जो अखंड ब्रह्म गौड़ पादादि हैं जो अखंड ब्रह्म शंकराचार्यादी हैं वही ब्रह्म मैं हूं इस ज्ञान में जब अंतर होगा तो वो अंतर ही अज्ञान होगा और अपने ब्रह्मस्वरूप में ये प्रपंच न कभी था न है और न होगा ये बिल्कुल प्रातितिक है इसमें शंका का स्थान ही कहां है तो इंद्रियों का विषय नहीं मन का विषय नहीं बुद्धि का विषय नहीं ये सब तो व्याकृत है व्याकृत है मन विशेष आकार वाले हैं बुद्धि भी विशेष आकृति वाली होती है ना, मन भी विशेष आकार वाला होता है सकल सूरत होती है मन की सकल सूरत होती है जो उसमें है बुद्धि की भी सकल सूरत होती है जो उसमें है इंद्रिय की भी सकल सूरत है जो उसमें है ये सब व्याकृत है और जहां कोई सकल सूरत नहीं है मसाले की तरह है वो अब व्याकृत है और इन दोनों से पृथक है अर्थात दोनों को जानने वाला आत्मा है तो वो कौन है बोले उसी की सत्ता से सब सत्तावान है उसी के प्रकाश से सब प्रकाशवान है उसी के सुख से सब सुख है इस परमात्मा को प्राप्त किए बिना इसका ज्ञान प्राप्त किए बिना अच्छा और अन्य होता है तो ज्ञान होना और पाना अलग अलग होता है किताब को जानना और किताब को पाना दो चीजें हैं। जब किताब को आप जानते हैं तो ये किताब है पर आप पा गए किताब को हाँ लेके जाना चाहेंगे तो हम रोक देंगे आ, क्यों रोकेंगे बोले हमारी है तुम्हारी थोड़ी है, है? किताब को जानने से आप किताब को पा नहीं सकते लेकिन अपने आप को जानते ही अपने आप को पा जाएंगे क्योंकि वो दूसरा नहीं है ना, अपने आप को जानते ही आप अपने आप को पा जाएंगे ये दूसरे में और अपने में ये फर्क है दूसरे को जानेंगे सोना को जानेंगे तो उसको पाने के लिए हाथ से उठाना पड़ेगा अपने आप को जानेंगे तो हाथ से उठाना पड़ेगा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा अपने को जानने के बाद पाना भी नहीं है अपने को और करना भी नहीं है कुछ प्राप्ति और कृति दोनों से आत्यंतिक मुक्ति होती है अपने आप को जानने में और दूसरा कोई हो तो उससे रागद्वेष हो क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं इसलिए रागव द्वेष भी निवृत्त हो गया इसलिए ज्ञान ही जीवन मुक्ति है बोला प्रयास का नाम जीवन मुक्ति नहीं है अब मैं हो अब उन्होंने सिर्फ तस्मयी श्री गुरु नम श्री कृष्ण ओम आ पं तुम ममांगाणी क्षुश्रोत्रव बल्रििया चर्वाणी सर्व ब्रह्मषद्मा ब्रह्म निराकु मा ब्रह्म निराको अनराकणस्तु अनराकण अस्तु तदात्मन निरते य उपनिषत्सु धर्मा सं ते मयि सन्त शिष्ठ तद विदिता दो अविदित अभि वो विदित से भी अन्य है और अविदित से भी अन्य है यद विदितम तथ अल्पम जो जाना जाता है वो छोटा होता है अविद्या समकाल भावी जब तक अधिष्ठान का ब्रह्म का ज्ञान नहीं है तभी तक वो रह सकता है परिच्छिन्न की उम्र कब तक जब तक अनंत का ज्ञान न हो अपरिच्छिन्न का ज्ञान होने से परिचिन्न बाधित हो जाता है यही उसकी अल्पता है तो, अच्छा आप कभी विचार करें हैं कि आकाश की लंबाई चौड़ाई में घटाकाश का कितना स्थान है जब तक आप पूरे आकाश की लंबाई चौड़ाई पर विचार नहीं करते तभी तक घट का स्थान है ये अद्भुत है ये ऐसे लोग बोलेंगे यार कुछ न कुछ तो होगा ही ऐसे कुछ न कुछ माने अज्ञान कुछ न कुछ माने अनिर्वचनी यही ना दो ही बात हो सकती है तो अच्छा कोई गणितज्ञ सृष्टि का वो चाहे सूर्य सिद्धांत सिद्धांत शिरोमणि के प्रवक्ता हों और चाहे आइंस्टीन आदि वैज्ञानिक हों उनसे पूछो कि तुम गणित निकाल के बता दो कि आकाश के कौन से हिस्से में सौ में हजार में लाख में अरब में अरब अरब में किस हिस्से में घटाघाट है घड़े से घिरा हुआ जो पोल है वो समूची पोल के ऐसे समझो कि समूची पोल के किस हिस्से में घड़े से गिरी हुई ये गाल से गिरी हुई पोल ये पेट से गिरी हुई पोल ये नाक के अंदर पोल जो है वो आकाश के किस हिस्से में है नारायण आकाश का हिस्सा ही नहीं होता है ये तो आकाश की बात आपको सुनाई आकाश तो हम लोगों की दृष्टि में बहुत भूताकाश तो बहुत स्थूल वस्तु है यदि कहें कि आकाश के पचासवें हिस्से में घड़े का आकाश है तो घड़े के आकाश का 50 गुना आकाश होगा ना? हैं? तो आकाश क्या घरे के आकाश का 50 गुना ही है क्या करोड़ गुना ही है क्या अरब ही है क्या, है? क्या अरब अरब ही है हैं? जिसका ओर छोर ही नहीं है वो किसी का अरब गुना भी नहीं हो सकता और उसका कोई अरबुमा हिस्सा भी नहीं हो सकता इसलिए महाकाश की दृष्टि से घटाकाश नाम की वस्तु कहीं भी नहीं है न महाकाश से बाहर न भीतर ये तो नारायण बड़ी सीधी बात है अच्छा आप ये बताओ कि आकाश की, की उम्र में घटाकाश की उम्र कितनी है बोले भाई घटा का सौ बरस अगर घड़ा जिंदा रहे टूटे नहीं टूटे नहीं गले नहीं तड़े नहीं सौ नहीं हजार बरस रहे तो आकाश के अनादि और प्रवाह रूप से नित्य उसके अवस्थान में एह, कितना काल घटाकाश का होता है क्योंकि आकाश की उम्र में अरबवा हिस्सा एक सेकेंड घड़े की उम्र है बोले तब फिर घड़े की उम्र का अरब गुना आकाश की उम्र हो जाएगी ना? आकाश की उम्र को भी परिच्छिन बनाना पड़ेगा जिसका हिस्सा होगा वो हिस्से वाला भी परिच्छिन होगा अब ब्रह्म की दृष्टि से देखो ब्रह्म चैतन्य के कितने स्थान में ये जीव चैतन्य है और ब्रह्म चैतन्य के कितने काल में ये जीव चैतन्य है सीताराम ओ नमो न थोड़ा आगे बढ़ जाओ क्योंकि आज रविवार है आप ईश्वर के कौन से हिस्से में साढ़े तीन हाथ रहते हैं ईश्वर में पूरब हैं कि पश्चिम है कि ईश्वर में ऊपर है कि नीचे हैं कि बीच में हैं असल में जितना दिखता है ना उतना ही है वो अनंत पर दृष्टि डाले बिना माने उसकी अविद्या को स्वीकार करके जितना दिखता है उतना ही है ये प्रपंच का स्वरूप ऐसा ही है ये दृष्टि ही सृष्टि है स्वप्न तो में एक आदमी 50 बरस का दिखता है अधेड़ और एक 80 बरस का दिखता है बुढ़ा और एक 15 बरस का दिखता है किशोर 25 वर्ष का जवान तो सपने में सबकी उम्र एक ही है कि अलग अलग है 15 बरस का जवान पच्च... है ना 15 बरस का किशोर 25 बरस का जवान 50 बरस का आदर, हैं पचासी बरस का बुद्धा सपने में एक साथ आए तो उनकी उम्र अलग अलग है कि एक ही है केवल दृष्टि समकाल ही है बोला हाँ तो आप ईश्वर की उम्र में आपकी उम्र कितनी है जरा देखिए शरीरधारी मनुष्य ईश्वर ईश्वर की उम्र का सौमा हिस्सा है तो ईश्वर को भी मरना पड़ेगा ना मनुष्य का सौ गुना होके ब्रह्मा को मरना पड़ता है एक आपको ऐसे बहुत मामूली बात है ये ये समझो कि ब्रह्मा अपनी उम्र से सौ वर्ष का होता है और सौ वर्ष में एक बरस उसका महाकल्प होता है और उसके एक दिन में कल्प होता है एक दिन में उसके चौदह मनमंत्र होते हैं चौदह घंटे समझो चौदह घंटे एक दिन में हमारा बारह घंटे का दिन होता है ब्रह्मा की घड़ी में चौदह घंटे का दिन चौदह घंटे की रात होती है और उसके चौदह घंटे में चौदह मनवंतर होता है। माने चौदह इंद्र बदल जाते हैं आप आती एक दिन में ब्रह्मा के एक दिन में चौदह इंद्र स्वर्ग पद स्वर्ग में आते हैं और चले जाते हैं चौदह मनु पैदा होते हैं और मर जाते हैं है? और एक मनवंतर में इकहत्तर चतुर्दगी होती है एक मनवंतर में इकहत्तर हाँ, चतुर्द्युगी होते हैं और एक चतुर्दयुगी में चौवालीस लाख वर्ष होते हैं चौवालीस लाख बीस हजार है ना एक चतुर्द्युगी में और उसमें एक कलयुग चार लाख बत्तीस हजार वर्ष का होता है, है। और कलयुग में हम लोगों की उम्र अधिक से अधिक सौ डेढ़ सौ होती है अधिक से अधिक तो ब्रह्मा जी के घड़ी है ना ब्रह्मा जी की सभा में घड़ी लगी है वो घड़ी वही चौदह घंटे के दिन और चौदह घंटे की रात बताती है एक घंटे में तो इंद्र की ड्यूटी बदल जाती है जैसे पहरेदार बदल जाए घंटे भर में और उस घड़ी में जो टिक टिक टिक आवाज बोलती है ना उसमें हमारे जुग जुग बीत जाते हैं तो और उसमें हमारी उम्र है और अभिमान ये है कि हम जीते रहेंगे और वो ब्रह्मा भी जरता रहता है कि अब हमारी उम्र गई महाकल्प बीता क्योंकि विष्णु के एक क्षण में ही ब्रह्मा का महाकल्प होता है समूची उम्र अब उस क्षण का घंटा बनता है फिर दिन बनता है फिर पक्ष बनता है मास बनता है ऋतु बनती है एम बनता है वर्ष बनता है और अपने वर्ष के हिसाब से विष्णु भी सौ बरस रहते हैं और वो शंकर जी का एक निमेश है आ, वो तो महाप्रलय के देवता हैं, अब उस निमेश से शंकर जी की उम्र बनती है बोला उस निमेश का फिर दिन बनता है दिन से रात दिन से फिर पक्ष मास वर्ष शिव शंकर जी अपनी उम्र से सौ वर्ष के होते हैं वो निराकार ईश्वर का एक संकल्प है, है? निराकार ईश्वर का एक संकल्प है क्योंकि ये तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो हर ब्रह्मांड में अलग अलग होते हैं अरे बाबा हम लोग कहाँ फंसे हैं है ना? कहा फस गए हैं इसका कुछ हिसाब है अच्छा इक्कोटिकोटि ब्रह्मांड होते हैं और उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं खुद जो महाविष्णु है महाविष्णु उनके एक एक रोम कूप में कोटिकोटि ब्रह्मांड होते हैं जाके रोम रोम ब्रह्मांडा निराकार ईश्वर का एक संकल्प और निराकार ईश्वर में संकल्प है ही नहीं आरोपित है विदिता विदिता व्यम अन्य देवतद विदिता वतो अविदिता दधि विदित की उपाधि को लेकर के जो बैठा है उसको जीव बोलते हैं और अविदित की उपाधि को लेकर जो बैठा है उसको ईश्वर बोलते हैं इसमें भी विवेक है ये कहानी ऐसी है कि इसके सुनने से धीरे धीरे अपरिच्छिन्न की कथा सुनने से परिच्छिता के संस्कार का जो पाप है वो घटता है आओ आपको जब तक ये देह ये इंद्रिय अंतकरण मेरा है और मैं हूं माने जब तक हमने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर को अपने विशेषण के रूप में ग्रहण कर रखा है तब तक हमारा नाम जीव तो विशेषण के रूप में ग्रहण करना क्या शरीर का चलना मेरा चलना शरीर का बैठना मेरा बैठना इसका करना मेरा करना इसका पाप मेरा पाप इसका पुण्य मेरा पुण्य इसका सुख मेरा सुख इसका दुख मेरा दुख इसमें जो मैं मेरा, इसको जो अपने ऊपर ओढ़ लिया है ना इसी का नाम जीवत्व है ये जीव है वो सौ जीव है देखो दो तरह का है रंग जो है चाहे रंग अध्याहार्य हो उधार लिया हो है, और चाहे रंग स्वाभाविक हो दोनों विशेषण हो जाता है ये आपको मालूम रंग कपड़े पर ये लाल रंग चढ़ा दिया ना तो एक कपड़े का विशेषण हो गया कि नहीं कपड़ा रंग गया हो लाल कपड़ा कपड़े का विशेषण हो गया लाल और कमल नीला है या लाल है तो उसको रंगा नहीं जाता है बाहर से रंग नहीं आया है उसमें स्वभाव से आया है तब भी नीलम कमलम रक्तम कमलम पीतम कमलम श्वेतम कमलम वहां विशेषण होता है ना विशेषण होता है तो यदि मैं इस जन्मे हुए देह इंद्रियादिकों को अथवा साथ रहने वाले देह इंद्रियादिकों को सूक्ष्म शरीर को अथवा स्थल शरीर को हम मैं और मेरा मानते हैं ना तो हम विशेषण युक्त हो गए विशेषण युक्त हो जाने से इसका पाप इसका पुण्य इसका सुख इसका दुख हमको लग रहा है जब विवेक होता है तब हम इसके दृष्टा हो जाते हैं और ये देह इन्द्रिया क्या हो जाते हैं कि उपाधि हो जाते हैं वो उपाधि तो विशेषण विशेषण से युक्त होने पर माने ये विशेषण भी दो तरह का होता है एक युद्ध सिद्ध एक अयुत सिद्ध तो ये कपड़े में जो लाल रंग है ये युद्ध सिद्ध है और कमल में जो नीलिमा है वो अयुत सिद्ध है